का अभ्यास करते हैं आज संध्योपासन के उपस्थान मंत्र में से अंतिम मंत्र मंत्रुर्देव इस मंत्र से अभ्यास करेंगे चक्षदेव हितम पुरस्ता शुक्रम उच्च पशेम शरद शत जीवेम शरद शत श्रृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शत अदीना सैम शरद शत भूयश्च शरद शता चक्षु सबको देखने वाले सभी की अनुभूति प्रत्यक्ष करने वाले देवहितम देवों के विद्वानों के महात्माओं के अपनी सेवा करने वाले भक्ति भक्ति करने वाले साधकों के परम हितकारी, पूर्ण हितकारी, पुरस्तात् पहले से ही सदा से ही अभी और आगे भी शुक्रम शुद्ध पवित्र अज्ञान रहित अधर्म अन्याय पाप आदि सर्व से सर्वथा रहित उच्चरत उत्कृष्टता से अपनी पूरी पूरा प्रभाव से चरत सर्वत्र व्यापक सर्वत्र विद्यमान हैं उस परमेश्वर को या महान ब्रह्म को पश्चिम शरद शतम पूरे जीवन अथवा सौ साल अर्थात पूरे जीवन तक देखें श्रीणुयाम शरद पश्चिम शरदा सतम जीवेम सरदा सतम उसी महान की कृपा से पूरे आयु तक सौ साल तक जीवित रहें श्रृणुयाम सरदा सतम पूर्ण श्रद्धा विश्वास निष्ठा आस्था के साथ उसी महान ब्रह्म के गुणों को कर्मों को सुने पढ़ें जाने निश्चय करें प्रबाम शरदशतम शम उन्हें सुने पढ़े और प्रत्यक्ष में अनुभव किए वे ईश्वर के गुण कर्मों का अन्यों के हित के लिए हम भी उपदेश करें उसी ब्रह्म की कृपा से हम पूरे जीवन अधीन रहे किसी के अधीन नहीं होंगे किसी के विवस्थतापूर्वक आज्ञा से पाप अन्याय अधर्म करने में विवश नहीं होंगे भूयश्च शरद शताब्द और इसी प्रकार से आगे भी जितने वर्ष तक जीवें सौ साल से अधिक भी ऐसे ही ईश्वर के प्रति भक्ति करते रहें ईश्वर की आज्ञा में चलते रहें और अन्यों को भी चलाने का प्रयास करते रहें ये शब्दार्थ हैं इसके भाव यहाँ लेना है पूरी तरह से चक्षु हमको सब प्रकार से ईश्वर देख रहे हैं जान रहे हैं अनुभव कर रहे हैं हमारी एक भी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है जिसका परिजन ईश्वर को नहीं हो रहा है सर्वद्रष्टा होने के कारण हम भी उनके दृश्य हैं और दृष्टा होने के कारण हमारा भी दृष्टा होने के कारण हम ऐसे ही देखें ईश्वर को जैसे ईश्वर को देख रहे हैं ऐसे ही ईश्वर को भी हम देखें यहाँ दूसरे में कहा गया है पश्चिम श्रद्धा सतम उसके बाद है जीवेम में शरदा सतम तो जीने की अपेक्षा देखना प्रमुख है प्रधान है केवल हम जीने की अपेक्षा नहीं रखें ईश्वर से लेकिन उचित अनुचित को देखते हुए जीने का प्रयास करें जीवन में आदर्श प्रमुख है समय प्रमुख नहीं है एक दिन भी जीना हो लेकिन अधर्म से नहीं जीना है और 100 साल का भी जीवन हो 400 साल का भी तो भी धर्म पूर्वक ही रहे अन्यार्थ जीवन कोई सार्थक जीवन नहीं है तो इस कारण से जो कुछ भी हम कर रहे हैं पूर्वक करें पश्चिम देखना प्राथमिक है यानी जान करके कुछ करें हर कार्य बुद्धिपूर्वक ही करें और बुद्धिपूर्वक कार्य करते हुए जो भी समय है हमारा उतना समय जीवन का हम पूर्ण करें इसी प्रकार से और ये तीन बातें मुख्य रूप से है इसमें जानने की ईश्वर हमको जान रहे हैं हम सारे कार्य बुद्धिपूर्वक करें और शुद्ध पवित्र ईश्वर के अनुकूल हम भी अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाएं और उच्चरत जो उत्कृष्टता से व्याप्त हैं तो उसके लिए व्याप व्यापक भाव हमें यहाँ पुनः दोहराना है हमारे अंदर विद्यमान है हम उनके अंदर विद्यमान हैं इसमें प्रयास करने के लिए मुख्य बात और एक है चित्त पूरी तरह से अत्यंत शांत होवे और ऐसा ये लगना चाहिए कि भीतर से कोई आहलादक शक्ति मुझे प्रेरित करती है बाहर जितनी भी कामना रहेगी अपेक्षा रहेगी चित उतना कम से कम हो, स्थिर होगा स्थिर की स्थिरता केवल बाह्य विषयों से के पर निर्भर करती है उतना ही चित चंचल होता है जितने बाह्य विषयों से संबंध होता है इसलिए चित उतना ही स्थिर होगा जितना जितना बाह्य विषय कटेगा तो कोई भी चीज़ स्मृति में भी ना आए अगर ऐसा होता है तो चित्त पूरा स्थिर होगा और चित्त की स्थिर अवस्था में इच्छा मात्र से संकल्प मात्र से जो भी हम जानना चाहते हैं वह ज्ञान प्रकट होता है और उस ज्ञान के अनुसार फिर हमको विषय की भी उपलब्धि होती है तो मुख्य प्रयास करना है कि सर्वथा चित्त को स्थिर करना है स्थिर करने के लिए भी, भी भीतर संकोच नहीं करना है केवल इतना करना है कि बाहर की जो विस्मृतियाँ आती है उसको पहचान करके नहीं आने देना है और भीतर हमारी एक प्रेरक आह्लादक और ज्ञान में शक्ति विद्यमान है इसको संकल्प से जानने का प्रयास करना है इस जिज्ञासा को बढ़ाना है मुख्य रूप से ऐसी शक्ति मेरे साथ है और उसके उपरांत फिर ये आगे के मंत्र में जो दिए हैं कि हम इतने सुनते रहें देखते रहें ईश्वर के गुणों को उनको उच्चारण करते हुए उसके ज्ञान को फिर इसका अनुभव करने का प्रयास करेंगे प्रार्थना के रूप में मांगेंगे कि हमारे अंदर ऐसी अनुभूति उत्पन्न करें इतने कार्य अभ्यास के अंतर्गत करने तरस्तर तरस्तर तरस्तर तरस्तर तरस्तर इसमें इतना है है है कि हमारी इच्छा यहां लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए अथवा केवल जीने की नहीं है। जीवन मिला हुआ है। नया जीवन हम नहीं चाहते और जीने की इच्छा का मतलब होता है हर समय नया जीवन अथवा जीने की इच्छा का होता है लौकिक सुख की प्रमुखता उद्देश्य वो जीवन से संबंध रखता है ये जीवन तो उपलब्ध जीवन है और इसको नष्ट भी नहीं कर सकते तो ये अगर है जीवन ये तो है ही तो अब वो इस जीवन में हम इतने अच्छे अच्छे कार्यों को करते रहें बस जीना यहाँ भी गौण ही रहेगा जीतते रहने का भी मतलब यहाँ होगा हम इन कार्यों को प्रमुखता से करते रहें तो में अर्थ करते करते हैं, अच्छे कर्म ऐसा करना है। हाँ इसमें यही होगा कि अगर जीवन बाधित होता है उल्टे कर्मों से उल्टे भोगों से जीवन बाधित होता है तो जीने का अर्थ सीधा अर्थ यही होगा कि हम उल्टे भोगों को उल्टे कर्मों को नहीं करें सत्कर्मो में हमारा समय का व्यय दुष्कर्मों में या दुष्ट भोगों में हमारा समय व्यतीत न हो इतना ही अर्थ यहाँ जीने का होगा जीने का सीधा अर्थ होता है सुख भोग बिना सुख के कौन जीना चाहेगा ऐसे कोई नहीं जीना चाहता है जब ये दिखता है कि मुझे कहीं से भी अब कोई सुख की आशा नहीं है उस समय वो आत्मत्या करता है व्यक्ति सुख की आशा समाप्त हो जाने पर और दुख की उपलब्धि देखने पर व्यक्ति आत्महत्या से अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता है तो सीधा सा अर्थपति से अर्थ निकलेगा कि जीना इसलिए चाहता है सुख चाहिए सृष्टि से प्राप्त पहले से ही सदा से ही कर सकते हैं उसका शुद्ध पवित्र है में तो काम करते अच्छे काम करते करते हैं, हैं, हैं, अच्छे अच्छे को को मैं मैं देखूं, ये केवल क्या है, उसकी पुष्टि मात्र है, जैसे कहते हैं अनुवाद वाक्य का राम दशरथ के पुत्र थे और उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया और दूसरा वाक्य में क्या है राम ने आदर्श स्थापित किया ये आवृत्ति है उस की अनुवाद है कथन हो उसका पहले अब उसका केवल अनुवाद मात्र है ये विधान नहीं है इसमें जीवन का विधान नहीं है इतना हम जी ये जीवन चूकी उपलब्ध है ही ये तो उस जीवन को सौ साल तक निर्वाध रूप में ले जाना है ये अर्थ है बस चीनी की या, याचना नहीं है समय की इतना समय हमको दो इतने दिन तक हम जिए हैं ऐसा नहीं इतने दिन तक हम ठीक से जिए अनुवाद मात्र लेना है विधि नहीं लेनी यहाँ पर आरंभ करेंगे ओ शुक्रम उच्च पशेम शरदशत जीवे शरद शशत शृणुया मरदशत प्रवा शरद शरद शतम भूय शरद शे सर्वज्ञ सर्व्यापक सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाले परम कृपालु जान स्वरूप परमेश्वर आप सतत हमको अनुभव कर रहे हैं जान रहे हैं हमारी स्थिति को साक्षात जान रहे हैं आप विद्यापूर्वक चलने वालों के तत्व ज्ञानपूर्वक आचरण करने वालों के परम हितकारी हैं उनको अपना साक्षात दर्शन देने वाले हैं तत्वज्ञानियों को अपना स्वरूप दिखाने वाले हैं आप सदा से ही पूर्णशु स्वरूप निष्पाप निष्कलंक रूप में सर्वत्र व्यापक हो रहे हैं वर्तमान हो रहे हैं कभी भी आपको कोई अविद्या अधर्म अन्याय आदि नहीं छू सकते नहीं छूते हैं सदैव ही ज्ञानपूर्वक आप अपने समस्त कार्यों को कर रहे हैं आपकी ही कृपा से मैं जब तक जीता हूँ तब तक भले दृश्यों को देखता रहूँ उत्तम भोगों का ही उपभोग करता रहूँ आपकी कृपा से यह जो हमें जीवन मिला हुआ है इनको पूरे समय तक उत्तम उपलब्धियों के साथ पूर्ण करूं, आपकी ही वाणी को वेद को तत्वज्ञान को आपके विविध स्वरूपों को सदा ही जानता रहूं। सुनता रहूं, पढ़ता रहूं, अनुभव करता रहूं, और उन्हीं ज्ञानों को पुनः अन्यों के लिए भी उपदेश प्रवचन संभाषण वार्तालाप आदि के रूप में अभिव्यक्त करता रहूं। से उपलब्ध ज्ञान बल आनंद आदि के बल पर मैं सर्वथा स्वतंत्र निर्भय निश्चिंत रहूं, कभी किसी के अधर्मात्मा के अधीन या विवस्थ नहीं हूं। इसी प्रकार से जितना भी हमारे जीवन का काल है आगे से आगे भी मैं आपके ही सानिध्य में रहूं आपका ही भक्ति सेवन करता रहूं आपको ही अधिक से अधिक जानता और जनाता रहूं ऐसी आप मेरे ऊपर परम कृपा बनाए रखें अपने चित्त को मन को आत्मा को ऐसे ही ईश्वर के ऊपर निढाल कर दें जैसे सोते समय अपने शरीर को बिस्तर के ऊपर निढाल कर देते हैं सरबथा छोड़ देते हैं अपनी ओर से कोई उसकी रक्षा नहीं करते हैं संभालते नहीं हैं सर्वथा छोड़ देते हैं नियंत्रण से ऐसे अपनी आत्मा को सर्वथा ईश्वर के ऊपर छोड़ दें उस पर से अपना पूरा नियंत्रण हटा लें मन इंद्रिय से कोई भी कार्य नहीं लें इन सभी से अपना संबंध काट लें नियंत्रण अनुशासन सब हटा लें अपने ऊपर से भी नियंत्रण हटा लें और पूर्णतः ईश्वर के समर्पित कर दें उसके अंदर विलीन कर दें किसी प्रकार का संकोच नहीं रहने दें खिंचाव नहीं उत्पन्न करें बल नहीं लगाएं, प्रयत्न नहीं करें दोनों ज्ञान एकमय हैं ऐसी केवल अनुभूति प्रकट करें भविष्यकालीन कोई भी अपेक्षा नहीं रखें सबकी सब वर्तमान सब वर्तमानकालीन हो जाए इसी समय देख रहे हैं इसी समय सुन रहे हैं इसी समय ईश्वर को जान रहे हैं हम किसी को उपदेश भविष्य में करेंगे लेकिन उसकी योग्यता से अभी हम संपन्न हो रहे हैं हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है हम किसी के अधीन विवश नहीं होंगे ईश्वर की सुरक्षा में विवस् व्यवस्था में रहते हुए हम किसी और की अपेक्षा नहीं रखेंगे ऐसी अवस्था में अभी हम विद्यमान हैं इस प्रकार सारे के सारे भाव वर्तमान वर्तमानकालीन कर दें इसमें प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती है वर्तमान के लिए किसी भी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती है प्रयत्न सदैव भविष्यकालीन होता है उच्चारण को अर्थ पूर्वक कर दे पहले अर्थ जो ज्ञान में विद्यमान है उसको सामने लाएं उच्चारण से केवल उसी की आवृत्ति करनी है नई प्राप्ति के लिए उच्चारण नहीं करना है किंतु उच्चारण बंद नहीं हो परंतु अर्थ पूर्वक हो जो अर्थ बुद्धि में बैठा हुआ है ईश्वर देख सुन जान रहे हैं इस अवस्था को केवल प्रकट करें उच्चारण से उच्चारण से मैं जान रहा हूँ इस क्रम को बदल दें नहीं रखें जानते हुए का उच्चारण कर रहा हूँ इस क्रम को ले आए नहीं दिख रहे हैं इस जान को नहीं उठने दें इसको बंद रखें दिख रहे हैं इसी जान को उठाए रखें ज्ञात नहीं हो रहे हैं नहीं हैं कैसे हैं हैं कि नहीं हैं इन इनमें से कोई भी भाव नहीं रहना चाहिए केवल सत्तात्मक भाव हो हैं सब हैं यही बुद्धि यहाँ पर काम करे केवल कोई भी संशय कोई भी जिज्ञासा नहीं उठे असंदिग्ध अवस्था है उपलब्धि के कारण जिज्ञासा के लिए अवकाश नहीं है ऐसी अवस्था मन में बना कर रखें समय हमारा पूर्ण हो गया है विराम करेंगे उपसंगार करें ईश्वर का धन्यवाद करें हे परमपिता परमेश्वर हमें यह सौभाग्य आपने प्रदान किया है मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ ऐसी ही परम कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें